सुदेवाभगवीता यथारूप अध्याय अः गीता का सार श्लोक संख्या 16 सत्रह से आगे अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमदयचरणरविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिपरूपास्फंस्थकाचार्य के, के द्वारा ओम अज्ञान ममीरांध से ज्ञाजनशलाकया चक्षुर्मी यस्में श्रीपुर नम श्री चैतन्य मनोभीष्ट स्थापित भगवान अलग अलग प्रकार से भी समझा रहे हैं कि शरीर कितना भी बचाने का प्रयास करे वो बच नहीं सकता है और आत्मा कितना भी प्रयास करे मर नहीं सकती ये वस्तु को अलग अलग प्रकार से समझाएंगे भगवान अलग अलग श्लोकों में कल के श्लोक में समझाया था ना इसका सिद्धांत समझा दिया था ना सतो विद्यत भावो ना भावो विद्यतः स्तः उभय आरोपी दृष्टान्तस्तु नवदर्शी भी है तत्वदर्शी लोग जो सत्य को देखे हैं वास्तविकता को देखें वो वो ये निष्कर्ष पे आए हैं कि जो भौतिक शरीर है उसको कोई बचा नहीं सकता और जो आत्मा है उसको कोई मार नहीं सकता सोचते होंगे ना कि आत्मा आत्मा भी तो मर सकता है ऐसा से? लेकिन आत्मा को पहले स्वीकार तो करे फिर मरने की बात है साइंटिस्ट लोग आत्मा को स्वीकार करेंगे ये वाक्य ही गलत है जो आत्मा को स्वीकार करते बोलतेमेंट देगा तो ऐसा हमारी तरफ से हमारे को आर्गुमेंट देखा था हमारी बात मान के हमारे को आर्गुमेंट देखा था क्या भी आत्मा है चलो तो तो, तो आत्मा का अर्थ पहले तो, तो पता चला कुछ आत्मा उसको बोलते हैं जो मरती नहीं है बोलते जो मरती नहीं, तो तो अभी कुछ का है तो है? कुछ है तो वो तो <laughs> व्हाइट कलर जो सफेद नहीं है <laughs> आगे अभी आगे कहते हैं भगवान हमारा है थे थे। नहीं उसको वही नहीं बोलते अविनाशी तू तदी यदम तथम विनाशम् न कचिद कर्मसी अर्ति ये जो आत्मा है त उसको जानो कि वो अविनाशी अविनाशी तु तद्धि तद ये न सर्व क्या, क्या जो ये पूरे शरीर में फैला हुआ है, जिसके द्वारा इस शरीर में जो ये पूरे शरीर में फैला हुआ है उसको अविनाशी समझो क्या पूरे शरीर में फैला हुआ है रक्त फैला हुआ है पूरे शरीर में से तो उसको अविनाशी समझो वो कभी नाश नहीं होता है तो नष्ट हो जाता है हाँ तो इस अर्थ की रक्त की बात नहीं हो रही यहाँ पे चेतना चेतना पूरे शरीर में फैली हुई है तो ये जो पूरे शरीर में फैली हुई है, तो हुई है तो चेतना अभी चर्चा हो रही है अभी आत्मा की बात नहीं आई भगवान कह रहे कि जो यह शरीर में पूरा फैला हुआ है जिसको हम चेतना के रूप में जानते हैं उसको अविनाशी समझो कभी समाप्त नहीं होती कभी समाप्त नहीं होती है विनाशम अव्यय न अश्चित कर तुम्हारा ये जो अव्यय चेतना है उसका विनाश कोई भी नहीं कर सकता हुँ? तो ये जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है आएगा ना इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट वर्णन हुआ है सभी लोग समझते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है वह चेतना है प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है किंतु चेतना की यह व्याप्ति किसी के शरीर तक ही सीमित सम... नहीं रहती किसी के शरीर तक ही सीमित नहीं रहती एक शरीर के सुख तथा दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं हो पाता किंतु चेतना की यह व्याप्ति किसी के शरीर तक ही सीमित रहती है एक शरीर के सुख तथा दुख को का बोध दूसरे शरीर को नहीं हो पाता फलतः प्रत्येक शरीर में आत्मा है और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण व्यस्टि चेतना द्वारा परिलक्षित होता है इस आत्मा को बाल के अग्र भाग के दस हजार भाग के तुल्य बताया जाता है श्वेताश्वतर स्वतः उपनिषद पांच नौ में इसकी पुष्टि हुई है बालग्रशत भाग से शतधा कल्पित चाहो जीव सदी बाल के अग्रभाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इनमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए तो इस तरह के के प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाप है इसी प्रकार यही कथन निम्नलिखित श्लोक में भी श्लोक में मिलता है केशाग्र शत भाग से शता जीव सूक्ष्म स्वरूपयम संख्या तो कण आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण हैं जो माप में बाल के अगले भाग नोक के दस हजारवे भाग के बराबर है इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है और ऐसे असंख्य कण हैं यह अत्यंत लघु आत्मा आत्मस्फुलिंग भौतिक शरीर का मूल आधार है और इस आत्मस्फुलिंग का प्रभाव सारे शरीर में उसी तरह व्याप्त है जिस प्रकार किसी औषधि का प्रभाव व्याप्त रहता है आत्मा की यह धारा विद्युत धारा सारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव की जाती है और यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है यह भौतिक शरीर चेतना रहित होने पर मृत मृत हो जाता है और शरीर में इस चेतना को किसी भी भौतिक उपचार से वापस नहीं लाया जा सकता अतः यह चेतना भौतिक संयोग के फल स्वरूप नहीं है अपितु तो आत्मा के कारण है मुंडक उपनिषद तीन एक नौ में सूक्ष्म परमाणु परमाणविक आत्मा की ओर अधिक विवेचना हुई है षोणुुरात्मा चेतसा वेदिताण पंचदास सर्वमोतम प्राणिश्चि सर्वोत्तम प्रजानाशुद्धे विभवेश आत्मा आकार में अणुतुल्य है जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है यह अणुआत्मा पांच प्रकार के प्राणों में तैर रहा है प्राण अपान व्यान, समान तथा उदान यह हृदय के भीतर स्थित है और देहदारी कलमश से शुद्ध कर लिया जाता है तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है हठ योग का प्रयोजन विविध आसनों द्वारा उन पांच प्रकार के प्राणों को नियंत्रित करना है जो आत्मा को घेरे हुए यह योग किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं अपितु तो भौतिक आकाश के बंधन से अणुआत्मा की मुक्ति के लिए किया जाता है इस प्रकार आत्मा को सारे वैदिक साहित्य क्या चल रहा है? दावित। आप लोग अंदर अंदर कुछ गड़बड़ कर रहे हो थोड़ा सा लंबा क्या पढ़ दिया कि मैं तो पढ़ूंगा आप लोगों को नहीं सुनना अपने अपने को मजा आना चाहिए सही यही आपकी फॉर्मूला है क्लास हो चाहे कुछ भी अपने को मजा आना चाहिए जैसे ही मजा नहीं आए तो अंदर अंदर बातें करना शुरू कर इस प्रकार अणुआत्मा को सारे वैदिक साहित्य ने स्वीकारा है और प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति अपने व्यावहारिक अनुभव से इसका प्रत्यक्ष अनुभव करता है केवल मूर्ख व्यक्ति ही इस अणुआत्मा को सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप में स्वीकार सकता है अनुआत्मा का प्रभाव पूरे शरीर में व्याप्त हो सकता है मुंडक उपनिषद के अनुसार यह अनुआत्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और चूंकि भौतिक विज्ञानी इस अनुआत्मा को माप सकने में असमर्थ हैं, अतः उनमें उनमें से कुछ यह अनुभव करते हैं कि आत्मा है ही नहीं व्यस्टि आत्मा तो निसंदेह परमात्मा के साथ साथ हृदय में है और इसीलिए शारीरिक गतियों की सारी शक्ति शरीर के इसी भाग से उद्भूत है जो लाल रक्त कण फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाते हैं वे आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करते हैं अतः जब आत्मा इस स्थान से निकल जाता है तो रक्तोत्पादक संल फ्यूजन बंद हो जाता है औषधि विज्ञान औषधि विज्ञान लाल रक्त कणों की महत्ता को तो स्वीकार करता है किंतु वह यह निश्चित नहीं कर पाता कि शक्ति का स्रोत आत्मा है जो भी हो औषधि विज्ञान यह स्वीकार करता है कि शरीर की सारी शक्ति का उद्गम स्थान है पूर्ण आत्मा के ऐसे अणुकणों की तुलना सूर्य प्रकाश के कणों से की जाती है इस सूर्य प्रकाश में असंख्य तेजोमय अणु होते हैं इसी प्रकार परमेश्वर के अंश उनकी किरणों के परमाणु स्फुल्लिंग है और प्रभा या पराशक्ति कहलाते हैं अतः चाहे कोई वैदिक ज्ञान का अनुगामी हो यह आधुनिक विज्ञान का वह शरीर में आत्मा के अस्तित्व को नकार नहीं सकता भगवान ने स्वयं भगवत गीता में आत्मा के इस विज्ञान का विशद वर्णन किया है आत्मा तो? छोटा तो लेकिन उसकी उस वजह से थोड़ा सा इतना छोटा है, तो इतनी शक्ति है तो छोटा क्यूँकी चित्र कण है ना भौतिक तो पदार्थ कितना भी बड़ा हो उसमें कुछ शक्ति नहीं है लेकिन जो कण है वो कितना भी छोटा हो वो चीजों को चला सके कण मतलब चेतना है उसमें चेतना है वो चेतन है चेतन वस्तु चलती है स्थूल वस्तु नहीं चलती है ब्रह्मांडों के ब्रह्मांड चालू नहीं होते जब तक भगवान रूपी आत्मा उसमें प्रवेश नहीं करती भगवान चेतन है नित्या नाम चेतना चेतना नाम चेतना का लक्षण है कि कोई वस्तु हिलती है बिना चेतना के गतिविधि नहीं होती पहली बात की गई है कि जो पूरे शरीर में फैला हुआ जिसको हम चेतना के रूप में समझते हैं वो कभी नष्ट नहीं होता चेतना का अर्थ क्या है इंग्लिश में कोग्निजन्स बोलते हैं मैं हूं अपने अस्तित्व का बोध का जो अनुभव है कि मैं अस्तित्व में हू उसको चेतना कहते हैं। मैं अस्तित्व में हूं उसको चेतना कहते समझ में अभी क्या किसी को ऐसा अनुभव है कि वो अस्तित्व में नहीं है आप अस्तित्व में थे अभी अस्तित्व में थे क्यों आप तो सो गए थे ना सो गए थे सो गए तो भी अस्तित्व में थे अरे नहीं मैं सुना नहीं हाँ। था तो जब जब मैं यही पूछ रहा हूँ आपको सपने बलराम को तो अनुभव है अभी अभी अनुभव हुआ कि सोया तो भी अस्तित्व में था, था। है ना बसता आपको क्या लगता है आप सोते हो तो अस्तित्व में रहते होता अस्तित्व में नहीं होते है। सपने मेरा सब। तो कभी तो कभी तो तो तो तो सोते तो उठाते तो, तो, तो, तो, तो, तो, तो सोते हैं तो आप अस्तित्व आपका खत्म हो जाता है नहीं पता नहीं छोड़ मैं मेरे को तो सिर्फ अजीब एक बार मैं सो रहा था एकदम गिरे नहीं तो उससे सोचना है कि मैं घोड़ा लेके किसके किसके घर घर गया दादा दादी तो पिताजी नीचे और मैं ऊपर चला गया और फिर वहीं पे और सोने ही, ही बैठ मत सोना, सोना, मत सोना, मत के नहीं सोना नहीं सो रहा फिर सोना से पूछा तो बाहर से बोले अच्छी में बोले थो, थो। बहुत मैं सपना चल आ आ रहे रहे रहे रहे रहे पानी पानी लेके लेके तो सपना कौन के लिए? तो बजे उठो है कि नहीं है? है। सोते थे तब कैसे पता चला अस्तित्व फिर कैसे बोला तो अस्तित्व हम दूसरी बार अस्तित्व में कैसे आ रहे ऐसे हो गया तो हो गया। दिया तो खत्म फिर वापस तो वापस ही जनरेट गया थे, थे, थे, थे। तो इसमें कितना होता है जो जैसे पर रात तो हमारा शरीर चालू रहता है तो शरीर मैं मैं में जो भी पाचन क्रिया जो भी क्रिया चालू रहती है सास चालू रहती है हार्ट बीट चालू रहती है बाहर जाती है वो छोड़िए मैं प्रश्न कर रहा हूँ कि सोते हैं तो क्या अस्तित्व में होते हैं है। है? कि है। है है। तो हम होते है कैसे कह रहे हैं क्योंकि आत्मा, आत्मा है, चिंतन है, है।, है अरे भाई आत्मा तो प्रूव करनी है नस्तित्व की बात हो रही है तो ठीक है भगवान कहते है की ये नो है जो चेतना है तो कभी समाप्त नहीं होती है हमको सपना सपना भी आता है। तो जब सोते हैं तो तो चेतना समाप्त हो जाती है भगवान का ये वाक्य तो गलत हो गया कैसे? वो तो आपको प्रूव करना है ना सोते हैं तो समाप्त नहीं होते। क्योंकि शरीर का सब काम चालू रहता है तो तो शरीर है ना ये ये ये ये ये तो चेतना यदि यदि मन बंद हो गया तो फिर हमें जब कोई उठाता है है बटन ऑन कौन करने जाएगा <laughs> सोते तो ऐसा भी लगता है सो हाँ, सो सो रहा है। मैं सो रहा हूँ। तो नहीं है, नहीं। मैं सो रहा मैं मैं है ये सही जवाब है कौन घोड़े पे गया मैं गया कौन ऐसी नींद सोया एक भी सपना नहीं आया ऐसी नींद सोया की एक भी सपना नहीं आया क्योंकि उसका अनुभव है हमारे पास तो हम हमारे पास जब तक अनुभव रहता है हमारे अस्तित्व का तब तक तो हम अस्तित्व में है तो क्या ऐसा कभी समय हुआ है आपको सोने में या जागने में कि आपको ऐसा अनुभव हुआ कि आप अस्तित्व में नहीं आज वो रहे तो ये यहाँ पे चल रहा बात कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम अस्तित्व में नहीं थे अभी भी हम अस्तित्व में हैं बार बार लोग जो है उसी को इधर रिपीट कर रहे हैं समझिए क्योंकि अस्तित्व में होने की चेतना की व्याख्या से ही वो आ, अस्तित्व से आउट नहीं हो सकती है क्योंकि हम अस्तित्व में हैं उसका अनुभव तो जैसे यदि हमारा अस्तित्व खत्म होता है तो हमारा अनुभव भी खत्म हो जाता है, तो तो तो है तो हम कभी अनुभव कर ही नहीं सकते कि मस्ती तो तो नहीं नहीं ये सेंटेंस ही आएगा ना कि नहीं थे नहीं तो तब भूल गए तब याद आ गया नहीं जब नहीं थे जब है ठीक है तब तक तो हम है बोले हम है हम है तबने के बाद <laughs> वो जैसे अस्तित्व में है तभी तो देख सकता मतलब अनुभव कर सकता अस्तित्व में नहीं तो वो अनुभव नहीं कर सकता कि मैं अस्तित्व में नहीं हूँ अनुभव कर रहा है कि मैं अस्तित्व में नहीं हूँ तो अस्तित्व में <laughs> तो अनुभव किया कि क्या जितना व्याख्या से ही जितना अपनी व्याख्या से ही नित्य क्यूँकि चेतना का अर्थ क्या है नहीं होती है जैसे आप सोए खत्म नहीं हुई तो मरे तब भी खत्म सोते आराम करते है बॉडी को रेस्ट मिलता है नहीं आप तो रहे ना आपको तो अनुभव तो रहा ना मरते तब मरते तब भी रहता है जैसे आप एकदम छोटे थे तब आपको एक प्रकार का अनुभव था लेकिन आप थे और जब एकदम बूढ़े हो गए तब भी आपको एक प्रकार का अनुभव है लेकिन आप हैं, तो ऐसे ही मरेंगे तो एक दूसरा शरीर का अनुभव होगा अनुभव कहाँ नहीं चेंज हो जाएगी अनुभव कहाँ समाप्त होगा किसी याद भी रहता है तभी तो भरत भरत महाराज याद था ना टाइनी सॉरी टेक्निकल अभी अभी अभी अभी के तो भी है साइंटिस्ट लोग तो ही बोलेंगे दुबे जी अभी अभी के भी कैसे अभी अभी के भी कैसे वो, तो वो तो सब झूठ बोलते है। <laughs> वो करते क्या वजह हाँ, तो नहीं हमें आप ही बताए थे डार्विन की बुक में सब दर्शाते है ना डार्विन की बुक में तो तीन गोली अलग तीन गोली एवरीथिंग इन डार्विन बुक हां वही डार्विन की बुक उसमें है ए रिंगर इज इसको वो के से तो वो निकलती <laughs> तो okay. तो कह रहे है कि उसको अविनाशी गो चेतना है उसको नित्योक्त शर... अविनाशी तो दी ये न सरो मिलम तो तुम विनाशम तो इसका जो विनाश कोई नहीं कर सकता है इस चेतना का और शरीर का विनाश शरीर को कोई बचा नहीं सकता है, वो आ गया है तो अभी यहाँ पे प्रभुपा तात्पर्य में चेतना कैसे आत्मा से फैलती है उस विषय में चर्चा कर रहे हैं तो चित्कण यहाँ पे शब्द आता है चित्कण जो है आत्मा वो बहुत ही छोटी है उसका जो मान है या माप है बहुत ही अनु है किंतु उसका जो प्रभाव है वो पूरे शरीर में फैला रहता है जैसे सूर्य है उसका जो प्रकाश है सब जगह फैलता है सूर्य तो छोटा है। ब्रह्मांड के माप के अनुसार तो बहुत छोटा है ना तो पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश फैलाता है आपका दीपक है कितना सा है लेकिन पूरे कक्ष में प्रकाश फैलाता है ऐसे जो आत्मा है तो पूरे परमाणु एक ही ना तो नहीं नहीं ऐसा हमारे सामने मेरे ऊपर हमें नहीं दिखता बाकी दीपक घूमता रहेगा तो किसी किसी को मिलता रहेगा बारी बारी तो प्रकाश है तो वो सूर्य होते छोटा होते हुए भी सब जगह प्रकाश फैला रहा है दीपक छोटा होते हुए भी सब जगह उसका प्रकाश फैला है उसी प्रकार से आत्मा छोटी होते हुए भी उसका प्रकाश उसका प्रभाव पूरे शरीर में फैलता है इसलिए वही चित्रकण चीटी में भी है उसका शरीर छोटा है और वही चित्रकण हाथी में भी है उसका शरीर इतना बड़ा है कितनी बड़ी तो आत्मा वही है उतनी साइज की लेकिन प्रभाव बड़ा है जैसा आपका रूम छोटा हो कि बड़ा हो <laughs> दीपक एक दीपक लगे अभी छोटा रूम है तो छोटे रूम में प्रकाश फैलेगा उसके बाहर नहीं जाएगा और बड़ा रूम है तो बड़े रूम में प्रकाश फैलेगा उसके बाहर नहीं जाएगा इसी प्रकार से जीव जो है आत्मा उसका जो प्रभाव है अपने शरीर तक रहता है उससे अलग नहीं जाता ये प्रभाव चेतना कहलाता है चेतना से क्या होता है कि शरीर के साथ कनेक्शन होता है उस ये मैं हू उसकी पहचान होती है चेतना से पहचान आती है तो वास्तविक पहचान है कि मैं मैं हूँ पहले तो इसको चेतना ठीक है मैं हूँ मेरा अस्तित्व है वो चेतना अभी मैं कौन हूँ इसको बोलते अहंकार मैं कौन हूँ वो पता चल गया लेकिन मैं कौन हूँ मैं भगवान का दास हूँ ये वास्तविक अहंकार है मैं कुछ और हूँ भगवान के दास के अलावा जो भी दूसरा सब मैं शरीर हूँ मैं कुत्ता हूँ बिल्ली हूँ मैं भगवान हूँ ये सब मिथ्या अहंकार है आ, पहचान मिथ्या पहचान बनाई वो लेकिन वास्तविक अहंकार है इसलिए अहंकार खत्म नहीं होता है देख, बोलेगा तो ना अब मैं बोलूंगा तो तो अभी कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है उसकी चर्चा नहीं हो रही है ये जो पहचान अपनी कि मैं भगवान का दास हूं ये वास्तविक अहंकार है और अपनी पहचान भगवान के दास से विपरीत कुछ भी वो मिथ्या अहंकार है समझे अभी आप मुंह से बोल दो कि मैं भगवान का दास हूं लेकिन उसमें खुद को ही भगवान बनाने की इच्छा सम्मिलित है तो वो तो आप बोलने की बात नहीं वो आपने कभी स्वीकार ही नहीं किया भगवान के दास आपने अपनी पहचान भगवान के दास के रूप में नहीं बनाई है इसलिए के के पहचान बनाती है तो वो वास्तविक उसकी पहचान है। बाकी सब मिथ्या अहंकार कहा जाता है तो चेतना से ये अहंकार होता है यह कौन हो अपनी पहचान मतलब ये अहंकार जो है मतलब उसको मतलब जैसे मन का कुछ मन का कुछ ऐसे कार्य है पूरे मतलब इंद्रियों तो क्या होगा अहंकार नहीं रहेगा ऐसा हो नहीं सकता है। अहंकार का अर्थ है अपनी पहचान मैं कौन हूँ तो आत्मा में भी अहंकार है कि मैं भगवान का दास हूँ जिस भी प्रकार से तो वो जो कनेक्शन है अपनी पहचान वो अहंकार है अभी वो गलत हो गई पहचान तो उसको मिथ्या अहंकार कहते हैं। वो है। लेकिन अहंकार जीरो नहीं होने वाला है अहंकार रहित कोई हो ही नहीं सकता है वो मायावादी सोचते अहंकार रहित हो जाते हैं मतलब अपनी पहचान ही खो देते हैं। बस मैं हूँ कौन हूँ मैं, मैं कौन हूँ प्रश्न नहीं है क्यूँकी माया मायावादी केवल मैं हूँ तो कौन हूँ कौन अलग अलग है है ही ही नहीं हम सब ब्रह्म हो गया अस्तित्व तो ना। ना तो तो वो, तो वो आप उनसे चर्चा कर लीजिए तो मैं हूँ तो मैं कौन हूँ ये अहंकार की बात आई तो ये चेतना करती है कि मैं अभी कौन हूँ वो शरीर में फैल करके मैं भी कुत्ता हूँ गलत चेतना है। गलत अहंकार मिथ्या अहंकार है तो ये जो आत्मा है वो यहाँ पे अलग अलग जगह से श्लोक दिए प्रभुपाल ने उपनिषद से बाल के अग्रभाग का दस हजार और उतना उसका मान है माप है और भाग अगर भाग भी नहीं दिखेगा। टिप टिप ऑफ दैट। इसलिए बहुत छोटी नहीं देख, देख, देख, देख। और इसके अलावा वो खुद आध्यात्मिक कण है इसलिए बड़ा भी होता तो नहीं दिखता क्योंकि क्या आप, होता है क्या आप कान से लाल रंग देख सकते हो <laughs> कान से लाल रंग देख सकते हो हैं कोई कोई को होते ना जो हाथ से तो पता कर लेते होने के ना, नाक से क्या आप नाक से नहीं। द्धुन, सुन सकते हो नहीं सुन सकते उसी प्रकार से बहुत से आध्यात्मिक वस्तु को नहीं नाप सकते <laughs> आध्यात्मिक वस्तु का नाप अलग है आध्यात्मिक उसमें है तो इसलिए उस प्रकार से भी ये बहुत ही सूक्ष्म है सूक्ष्म यहाँ पे शब्द है ना? सूक्ष्म स्वरूपयम सूक्ष्म का एक अर्थ है छोटा नाप में छोटा सूक्ष्म का दूसरा अर्थ है उसको अनुभव करना जितना कठिन है उतना उसको सूक्ष्म बोलते हैं। समझे? अनुभव करना जितना कठिन है उतना उसको सूक्ष्म बोलते जैसे कोई भी सोलिड वस्तु है पृथ्वी का तत्व ज्यादा जिसमें कहते हैं तो उसको पांच तरह से अनुभव किया जा सकता है पूरा पृथ्वी उसको पांच रूप से किया जा सकता है सुन करके शब्द स्पर्श करके, करके फिर रूप देख करके सुन। चाट करके यहाँ स्वाद ले करके और पांचों प्रकार से अभी उसको आप नाम कुछ दे सकते हैं जो भी स्मेल है लेकिन होता है पांच प्रकार से स्थूल वस्तु में जो ऋषि का तत्व है सॉरी उसको पांच प्रकार से अनुभव कर सकते हैं तो पांच में से कोई भी इंद्रिया आपकी गड़बड़ होगी तो भी आप चार प्रकार से कर सकते हो एक इंद्रिय भी कोई चल रही है तो भी उसका अनुभव हो सकता है सही कि नहीं hmm. तो ये अभी इससे और सूक्ष्म पानी, पानी उसको चार प्रकार से अनुभव कर सकते हैं शब्द स्पर्श मैं अभी सीधा नाम ही बोलूंगा शब्द स्पर्श रूप रसा लेकिन गंध नहीं होता है अभी, तो अभी हाँ। बोलेंगे कि पानी में तो गंध होती है तो वो गंध उसमें होता है उसके थोड़ा तो जल तत्व में गंध नहीं है उसमें जब पृथ्वी तत्व थोड़ा मिलता है तो वो गंध उसको मिल जाती है तो ये हुआ सारे जल में पृथ्वी मिला हुआ तो जल तो ये चार प्रकार से अनुभव कर सकते हैं पांचवा प्रकार से नहीं कर सकते जो ठीक है तो ये उससे इसका इस अर्थ है कि अनुभव थोड़ा सूक्ष्म हो गया मतलब थोड़ा कठिन हो गया इसको अनुभव करना वो पांच प्रकार तो नहीं कर सकते पाँच हाँ पांच प्रकार से अनुभव जो कर सकते आ... थे उससे चार प्रकार से अनुभव कर सकते वो चीज थोड़ी ज्यादा अनुभव करना कठिन है अभी इससे और आगे तो ये प्रोजेक्ट थोड़ा कठिन अग्नि तत्व है वो और सूक्ष्म है क्यों क्योंकि उसको तीन प्रकार से अनुभव कर सकते दो प्रकार से नहीं कर सकते अग्नि तत्व मतलब प्रकाश उसको तीन प्रकार से अनुभव कर सकते हैं शब्द स्पर्श रूप शब्द स्पर्श शब्द शब्द मतलब केवल ध्वनि नहीं होता है शब्द का अर्थ है इन्फॉर्मेशन तो ये रेडियो उस भी सब आती है ना वो क्या है वो प्रकाशित तो है लेकिन उसको अनुभव कर सकते हैं शब्द हर एक जगह पे है ये तीन प्रकार से अनुभव कर सकते हैं तो लाइट को तो सिर्फ दो ही प्रकार से अनुभव कर सकते हैं क्यों कौन से प्रकार से नहीं कर सकते पर्ष है ना? लाइट बल्कुछ हाँ। के का हाँ। थो थो है तो वो तो तो ना है ना? पर्ष तो तो गरम, तो है है वो वो ऊपर कांच ना ना तो तो तो आग जल रही कुछ गरम चलता ही मतलब केवल प्रकाश की बात नहीं अग्नि भी है तो शब्द स्पर्श तो इसमें तीन है इसलिए ये ज्यादा सूक्ष्म हो गए फिर केवल दो है वो वाले हैं वायु वायु में स्पर्श और शब्द तो ही है। तो उसमें पृथ्वी के के कण कण हैं। जैसे वायु का रूप भी कभी आपको दिख जाता है चक्रवात। क्यों? वो धूल उड़ते उसमें, तो उसका रूप दिखता है बाकी रूप नहीं दिखता है।, <laughs> <laughs> है हम क्या देख रहे हैं वो धूल के कर्ण देख रहे चक्रवात भी आता होगा वायु का अनुभव होता है ना पता नहीं लगता होगा तो मतलब लग क्या स्पर्श से अनुभव से नहीं पता लगेगा तो शब्द, शब्द और स्पर्श दो है ना <laughs> तो शब्द स्पर्श तो इसको अनुभव करना और कठिन है वायु को खुशबू जाती है वायु में फूल साथियों वो क्या होता है फूल के अंदर जो पृथ्वी के कण है वो वायु में मिल करके जाते हैं वायु और गंधा निवास उस प्रकार अभी इससे और सूक्ष्म है आकाश आकाश तत्व आकाश तत्व मतलब ये जो स्पेस है जो भी सब जगह है उसको आकाश तत्व बोलते वो सब जगह पे आकाश तत्व लेकिन उसको अनुभव नहीं कर सकते केवल और केवल शब्द के माध्यम से उसका अनुभव होता है तो बादल कर स्पर्श से अनुभव तो। नहीं होगा आकाश का यदि स्पर्श रहेगा तो कैसे रहेगा तो ये और सूक्ष्म हो गया आकाश को देख नहीं सकते और आकाश इधर भी आकाश है नहीं ये भी इसमें भी आकाश है हर एक वस्तु में आकाश है तो कि आकाश के बिना आकाश वो तत्व है जो किसी और तत्व को जगा देता है उस जब कोई तत्व नहीं तो है मतलब वो आकाश आकाश आकाश तत्व तत्व तत्व तो है है ही नहीं आकाश है। अब मतलब मैं पॉइंट रहा हूं। कि जैसे और तत्वों को जगह देता है और तत्व निकाल दी तो आकाश तत्व से आकाश तो है ही? आ, है, है पर खत्म ही दिखेगा ना जगह है जब तक में नहीं आएगा जगह है बस मतलब आकाश उसका ध्वनि को प्रतिध्वनित करना तो उसका उसका है ध्वनि मतलब? है। के हिसाब से नहीं पूछा ध्वनि तो एक माध्यम है शब्द को उजागर करने का अरे शब्द ये भी शब्द है या, कल का। <laughs> अभी ये लिखा हुआ है ना हाँ। सही तो लिखावट के माध्यम से शब्द हमारे पास आ रहा है ऐसा नहीं है जब यहाँ पे लिखा जो लोग तो जो और लोग यहाँ पे तो उत्पन्न हुआ शब्द जो और लोग शब्द हमेशा से है जो लोग लिखा, जो लिखा, हैं। लिखा है लोग लिखा है ये जो शब्द है वो हमेशा से है यहाँ पे तो उसको लिख करके प्रकाशित किया उजागर किया लेकिन वह है तो हमेशा है। उसको बोलते शब्द तो आकाश आकाश का क्या, क्या, क्या रोल है आकाश तत्व का गुण है हम शब्दी के माध्यम से देखते हैं ठीक है तो शब्द तो हमेशा है ही आकाश में हमेशा है शब्द ठीक है उसको आप यहाँ पे उजागर करते हो <laughs> कहीं पे भी लिख करके मैनिफेस्ट करते हो प्रकट करते हो चाहे बोलने के माध्यम से, तो से, तो से चाहे लिखने के माध्यम से चाहे चाहे ध्वनि के माध्यम से चाहे लिखावट के माध्यम से पढ़ने के लिए आकाश की जरूरत है पढ़ने के लिए आंखों की जरूरत तो तो है तो आंख तो है पर आंख के साथ आकाश की भी जरूरत है आकाश के बिना तो कुछ नहीं होगा पाँच पत्र चार पत्र होंगे ही नहीं बिना आकाश के क्यूँकी आकाश आये तभी तो सभी आ सकते है आकाश नहीं होगा चार तत्व नहीं आएंगे कहा रहेंगे वहीं तो ये ये चार तत्वों को जो जगह देता है उसको बोलते हैं आकाश तू तो है नहीं तो आकाश तो तो आकाश ये सूक्ष्म सूक्ष्म और सूक्ष्म हुआ अभी आकाश से भी और सूक्ष्म है आ, रहे। रहे। रहे। रहे, वो क्या है मन अभी तक जो चार आपने देखे जो आकाश के अंतर्गत थे ठीक है वो आकाश से बद्ध थे आकाश से बद्ध थे ये करताल को इधर से इधर लाना है इधर से इधर लाना है तो ये सब पॉइंट से पास होना पड़ेगा सही कि गलत तो पास होना पड़ेगा पृथ्वी अग्नि को भी इधर से इधर आना है तो ये सब पॉइंट से पास होना पड़ेगा आप बीच में कुछ रख दोगे तो फैलेगी नहीं सही ठीक है वायु को इधर से इधर आना है तो टाइम तो लगेगा तो टाइम तो सबको लगता है लेकिन ये सब ये सब पॉइंट से पास होना पड़ेगा सही हाँ। यदि बीच में कुछ रख दिया तो वायु नहीं जा सकता जल का भी ऐसी वस्तु कि उसको हर एक पॉइंट से जल भी एक जगह से दूसरी जगह बाढ़ आती है तो पहले उधर आएगी फिर यहाँ आएगी बीच में सब कुछ लेके आएगी अगर बांध होगा बीच में तो नहीं आ पाएगी सही तो सब पॉइंट से ये ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक यदि ये चार तत्वों को जाना है तो बीच वाले सभी पॉइंट से पास होना पड़ेगा अभी मन है उसको इधर से इधर जाने में क्या ये सब पॉइंट से पास होना पड़ेगा तो अमेरिका, आये आये तो आगे आगे। नहीं। अमेरिका जाने कोई ज़रूरत नहीं है बीच वाले किसी भी वस्तु पॉइंट से पास होने की जरूरत नहीं है उसको वो बंद नहीं है वो बद नहीं है आकाश तत्व के अंतर्गत रहते हुए भी वो बद नहीं आकाशर पता भी तो होना चाहिए तो बद हो गया चलिए वो पता हो कि नहीं क्रॉस करके जाते उसको वो तो पता ही क्या है वो अलग बात है लेकिन उसको जाने के लिए इधर से इधर किसी पॉइंट से पास होने की जरूरत नहीं, नहीं। तो आकाश को नहीं, जो दूसरा पॉइंट में स्थित तो आकाश में स्थित आ, तो वो आकाश हुआ स्थित हुआ तो मन आकाश में स्थित तो आकाश में स्थित है लेकिन उससे बद्ध नहीं है बद्ध का अर्थ है की एक पॉइंट से दूसरे में जाने के लिए आपको ये नियम से पास होना पड़ेगा ये पॉइंट सब पॉइंट से पास ये बद्ध है में तो से आकाश में है किंतु उससे बद नहीं ये है मन और मन को पांच में से किसी भी इंद्रियों द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता है शब्द स्पर्श रूप असगन इसलिए ये सबसे ज्यादा सूक्ष्म हुआ हाँ, तो वो अनुभव वो अनुभव आपके पांच इंद्रों में से कोई भी नहीं कर रहा है मन कर रहा है आपकी चमड़ी अनुभव करना बंद कर दे आपकी अब आप निकल जाए कान भी बंद हो जाए और स्वाद भी चला जाए तो भी पता लगा हम तो भी मन तो अनुभव होगा ना बुद्धि बुद्धि भी खत्म हो जाए बुद्धि भी नहीं है तो भी मन अच्छा अभी हम पांच इंद्रियों की बात कर रहे हैं हम पांच इंद्रियों की बात कर रहे हैं ना बुद्धि का उसमें दी दी दी दी सब दस तो उससे पता नहीं लगा सकते सही मन को। तो मन को तो कठिन हो गया अनुभव करना और ज्यादा सूक्ष्म हो तो गया बुद्धि उससे भी ज्यादा सूक्ष्म बुद्धि मन से भी ज्यादा सूक्ष्म है इसलिए लोग में बुद्धि कम होती है <laughs> और जो आत्मा है वो उससे भी सूक्ष्म है इसलिए यहाँ पे सूक्ष्म स्वरूप को, कि को किसी भी भौतिक वस्तु से अनुभव नहीं किया जा सकता है भूमि राप शब्द स्पर्श रूप से नहीं बुद्धि से भी नहीं मन से भी नहीं अहंकार से भी नहीं तो बुद्धि का अहंकार से नहीं? नहीं मतलब जैसे इसको इसको नापना है तो ये चाहिए तो ये बड़ा हो गया इससे किसी भी चीज को मापना है तो उससे बड़ी चीज से ही नपेगा ऐसी तो तो बड़ा कोई होगा तभी तो नाप सकते हैं और हमारे पास नहीं है हाँ। तो इसलिए आत्मा सबसे सूक्ष्म कहा गया तो अहंकार से बुद्धि को इसलिए स्वरूपयम सूक्ष्म स्वरूपोयम शब्द उपयोग हुआ है? <laughs> तो अभी आगे कल चालू राष्ट्र देखी जा रहा है भगवदगीता